महाभारत आदि पर्व द्वांशोध्याय गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध और देवताओं की पराजय शौत्र ततस्त समुदीर्णे तथा विधे गुण पक्षिरा तूर्ण संप्रा विवुनान प्रति तम दृष्टि बलम चाक पंचसुरा स्त पर प्रत्यनण्युत उग्र कहते हैं द्विजश्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भाति भाति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया उसी इन समय पक्ष राज गरुण तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे उन अत्यंत बलवान गरुण को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे तत्री तमे आमा विद्युद्निम प्रभमन सो महाजोम से वहाँ विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और पराक्रमी अमे आत्मा भौमन अर्थात विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे स तेन पथकेन्द्रेण पक्षतुंडन ख वे पक्षिराज के साथ दो घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख चोच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए रजस्तो रजस्ोय सुमहत्पक्ष तेन खेच रोक निरालोकान तेन देवान वकी तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया ते न वकीर्णा रजसा देवा मोहम पागमन न चैम दुन्ना रजसा अमृत रक्षिण उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे एवं सन लोडया माश गुरु नेक्षतुंड प्रहारेबानस विदार इस तरह गुरु ने स्वर्ग लोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोचों की मार से देवताओं का अंग अंग विभिन्न कर डाला ततो ततोद सहस्रक्षणवायोदयत अच्छा वृक्ष वृष्टि तवेदम कर्म मारुत तब सहस्र नेत्रों वाले इंद्र देव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी मारुत तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है अथवा अयूर पोवाह तदरजर सातोवित मिरे जाते देवा शकुनि मार्धय तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे नना दो चय सबलवान महामेघ भरे व्यमान सुरगणे सर्वभूतान भीषण देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुण आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे किरण परिघै सरघय सूलय गाभिवा वीरों का संहार करने वाले पक्षिराज बड़े पराक्रमी थे वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टीस परिघ सूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्रशस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे क्षुर प्रज्वलितापि चक्रैरादित्य रूप भी नाना शस्त्र विसर्ग एम तय वर्ध्यमान अग्नि के समान प्रज्वलित क्षुरप्र सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा तो नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी कुरन् सुतुमल युद्धम पक्षिंडकंपत निर्दंडीव चाकाशे वैन तेज प्रतापवान् पक्षाध्याम सा समन्ताक्षिपत्सुरा तो भी पक्षिराजगरुण देवताओं के साथ तुमल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए परंतु परम प्रतापि विनित नंदन ने मानव देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया ते विक्षिप्ता देवा दुद्रुभुर्गरुणारिता नखतुंड क्षता सेोणित बहू गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे उनके नखों और चोत से छत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे साध्या प्राचीन सगंधर्वा वशो दक्षिणाम दिशम प्रजगभु सहित रुद्रापत केंद्र प्रदर्शिता पक्षराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली दिशि आदित्यामा महोज आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे अश्वकंदेन वीरेन रेणुक पक्षिराट कृथने दूरण तपनेद खेचर उलूक स्वसनाभ्याण पक्षिराट प्रेद्राम चकार पुित इसके बाद आकाशारी पक्षिराज गुंडे वीर अश्वकंद रेणुक क्रंथन, तपन, प्ररूज तथा पुलिन इन नौ यक्षों के पक्ष काले व परम तप शत्रुओं का दमन करने वाले विनता कुमार ने प्रदय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों नखों और चोच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला महाबला महोसाह तेन ते बहुधा क्षता रेज भ्रगन वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साहित थे उस युद्ध में गरुण द्वारा बार बार छत विक्षत होकर वे खून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे तान कृत्वा पदगश्रेष्ठ सर्वानुक्रांत जेब तान अतिक्रांतो मृतस्याथ सर्वतोग्निमप्य पक्षराज उन सबके प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी आवृाणम महाज्वा सर्वतोम दहंतम इव तीक्षणांशो चंडवायु समेतम वह आग अपने लपटों से वहाँ के समस्त आकाश को आवृत्त किए हुए थी उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी तथो नव्यातिर्मुा महात्मा गुरुन तरस्वी नदी समी सामीय मुखस्त सुशीघ्रगम्य पुनर्जव ज्वलन तम अग्निमेत्रापन समाह पत्र समातरपत्रोन भी तथा प्रचक प्रेम वपुरपम प्रवेश अभिप्रसाम्य तब वेगवती महात्मा वेगशाली महात्मा गुरु ने अपने शरीर में आठ हजार एक सौ मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुण ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुँचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया इत महाभारती आदि परमढ़ आस्तिक परमढ़ द्वांशोध्या